और संभाविता तीसरा भाग दो सामूहिक तालिका खेल का सामूहिक विवरण तुम्हारे अध्यापक या अध्यापिका या खेल के रेफरी द्वारा रखा जाएगा सामूहिक विवरण लिखने का तरीका तालिका एक में दिखाया गया है इस सामूहिक तालिका में किसी एक खेल की अलग अलग चालों के बाद विद्यार्थियों की संख्या का विवरण उदाहरण के लिए दिखाया गया है तुम्हारे खेल का विवरण इस उदाहरण से भिन्न होगा खेल शुरू करने से पहले रेफरी एक ऐसी ही खाली तालिका शाम पट पर बना ले शुरू में की स्थिति दिखाने के लिए इस तालिका में शून्य लाइन पर खड़े हुए विद्यार्थियों की संख्या भर दें। अब हर चाल के बाद हर लाइन पर रेफरी विद्यार्थियों की संख्या गिनकर तालिका में लिख दे जाए ऐसा खेल के अंत तक करें। खेल पर चर्चा अब ऊपर लिखे तरीके से खेल खेलकर अपने व्यक्तिगत चार्ट बनाओ खेल में कौन जीता खेल की सामूहिक तालिका श्याम पर से अपनी किट कापी में दिए हुए चौखाने वाले एक कागज पर उतार लो अपने व्यक्तिगत चार्ट देखकर बताओ कि खेल में क्या तुम्हारे आगे पीछे जाने का कोई निश्चित क्रम था इसी तरह क्या चियों कौड़ियों के खेल में तुम बता सकते हो कि तुम्हारे अंक किस क्रम में आएंगे सब अपना अपना व्यक्तिगत व्यक्तिगत कक्षा की दीवार पर चिपका दें। सबके चार्टों को गौर से देखो क्या सबकी चाल में आगे पीछे जाने का कोई निश्चित क्रम था ऐसी चाल को तुम क्या नाम दोगे रंगीन पेंसिल या लाल की मदद से व्यक्तिगत चार्ट में दिखाओ कि अगर सिक्का उछालने पर हर चाल में केवल चित ही आए तो व्यक्तिगत चार्ट कैसा दिखेगा यदि हर चित के बाद पट और हर पट के बाद चित आता तो तुम्हारा व्यक्तिगत चार्ट कैसा बनता हो सकता है कि किसी कक्षा में एकाद का लगातार केवल पट ही पट पठ आया था या चितपट आने का कोई अवनिश्चित क्रम हो ऐसी स्थिति में तुम चितपट आने के क्रम के बारे में किस आधार पर निष्कर्ष निकालोगे एकाध विद्यार्थी के अलग ढंग के परिणामों के आधार पर या अधिकांश विद्यार्थियों के परिणामों के आधार पर कारण सहित समझाओ सामूहिक तालिका को देखो खेल के शुरू में सब विद्यार्थी किस लाइन पर थे जैसे जैसे खेल में चालें चली गयी वैसे वैसे लाइनों पर विद्यार्थी किस प्रकार बंटते गए खेल खत्म होने पर सामूहिक तालिका में आखिरी चाल में अलग अलग लाइनों पर विद्यार्थियों की संख्या देखो क्या अधिकतर विद्यार्थी शून्य लाइन के आसपास की लाइनों पर थे या शून्य लाइन से दूर वाली लाइनों पर? यदि एक विद्यार्थी के सातवीं लाइन आरोप पहुँचने आरोप खेल खत्म ना किया जाए और चाले चलते रहें तो क्या होगा सोचकर बताओ क्या तुम इस खेल के शुरू में बता सकते थे कि कौन जीतेगा चितपट की दौड़ में हारने जीतने की भविष्यवाणी करना क्यों संभव नहीं है समझा कर लिखो चितपट की दौड़ में क्या तुम सभी विद्यार्थी एक साथ जीत सकते हो कारण सहित उत्तर दो